श्रीमद भागवत गीता अर्थ अध्याय में श्री भगवान जी बोले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थित मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा हे परमता अर्जुन इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ने जाना किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राया हो गया तुम तो मेरा भक्त और प्रिय सखा है इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है अर्जुन बोले आपका जन्म तो अरवाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही नहीं कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था तो श्री भगवान जी कहने लगे हे hey, परम तप अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा तो समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं हे भारत जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मर और अलौकिक हैं इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है मुझे ही प्राप्त होता है पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सरथा नष्ट हो गए थे और जो मुझमे अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं हे अर्जुन जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के भी पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान कर्मों के फल में मेरी सप्रिय नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है पूर्व काल के मुख्यो ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं इसलिए तू भी पूर्जो द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं इसलिए यह कर्म तत्व तो मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गति गहन है जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वे मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है जिसके संपूर्ण शास्त्र संमत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कार्य कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का श्रथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है वह कर्मो में भरी भांति वर्ता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री पर कर दिया है ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है जिसमें ईर्षा का श्रथा अभाव हो गया है जो हर्ष शोक आदि द्वंदो से सरथा अतीत हो गया है ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता जिसकी आशक्ति श्रथा नष्ट हो गई है जो दे अभिमान और ममता से रहित हो गया है जिसका चित्र निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भरी भांति विलीन हो जाते हैं जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूपकर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप, रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया ही भी ब्रह्म है उस ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भयिभा अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं अन्य योगीजन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्री रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा तीक्षण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष से धा रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और पान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं हे श्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है फिर पर लोग कैसे सुखदायक हो सकता है इसी प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गये हैं उन सब सबको तो मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सद्धा मुक्त हो जाएगा हे परमता परजुन द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावान मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भलीभांति दंडवत पर करने से उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मौका नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तुम तो संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सचिदानंद घन परमात्मा में देखेगा यदि तुम अन्य सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तो ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा क्योंकि हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्रों को भसम में कर देती है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भसम में कर देता है इस संसार में ज्ञान के समान पित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है जितेन्द्रिय साधनप्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है विवेकहीन और श्रद्धारहित संशय युक्त मनुष्य परमारत से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ये ना ये लोक है ना परलोक है और ना सुखी है हे धनंजय जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त शिशयों का नाश कर दिया है ऐसे वश किए हुए अंत वाले पुरुष को कर्म नहीं भागते इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तो हृदय में स्थित इस ज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ